आदमी हर हाल में अपने अहंकार को बचा लेना चाहता है शास्त्रों का गुणगान करता है कि वेद सबसे पुराने कि गीता से ज्यादा और पवित्र कोई ग्रंथ नहीं कि कुरान स्वयं परमात्मा से उतरी परमात्मा की किताब कि बाइबल स्वयं पैगंबरों ने लिखी और जिन सूत्र स्वयं तीर्थंकरों ने कहे ये कोई साधारण आदमियों की बातचीत नहीं है ये अपौर से ग्रंथ है इन परमात्मा के हस्ताक्षर ये अधिकृत है अपने अहंकार को तुम कितनी शीलन लगाते हो अधिकृत कौन अधिकार देता है क्या प्रमाण है कि कुरान ईश्वर की किताब है कुरान के अतिरिक्त कहीं और कोई प्रमाण नहीं यह तो यू हुआ जैसे मुल्ला नसरुद्दीन ने एक दिन बाजार में जाके कहा कि मेरी स्त्री से ज्यादा सुंदर स्त्री दुनिया में कोई भी नहीं लोग थोड़े चौंके पूछा इसका प्रमाण क्या उसने कहा प्रमाण की जरूरत क्या मेरी स्त्री ने खुद कहा और क्या प्रमाण चाहिए जब मेरी स्त्री खुद कह रही तो पर्याप्त प्रमाण है गवाही उसी की उसी ने कहा है कि उससे ज्यादा सुंदर इस पृथ्वी पर कोई नहीं गीता ईश्वरीय है इसका प्रमाण क्या है गीता के भीतर ही प्रमाण है कि कृष्ण अपने पूर्णावतार घोषित कर रहे तो गीता अधिकृत ग्रंथ हो गए बाइबल ईश्वरीय इसका प्रमाण क्या है जीसस अपने को ईश्वर का बेटा कह रहे हैं बाइबल के भीतर ही प्रमाण है बाइबल के बाहर तो कोई प्रमाण नहीं यही प्रमाण है कि लोगों ने जीसस को सूली दे दी तीर्थंकरों के वचनों में ही प्रमाण है कि ये वचन अपौर से वेदों में ही प्रमाण है कि ये वेद अपौर से ईश्वर ने बनाया हालांकि बात बिल्कुल बेहूदी जस्ती है मगर अद्भुत है। हजारों साल से ये देश मान रहा है कि वेद अपौर से और कभी तुम वेद के पन्ने तो उलट कर देखो कहीं से भी पन्ने उलट कर देखो तुम साफ हो जाएगा कि एक बात तो तय है कि किसी ने भी रचे हो ईश्वर ने नहीं रचे क्योंकि जो प्रार्थनाएं उसमें लिखी हैं वो ईश्वर करेगा वेद में प्रार्थना थी के हे इंद्र ये ईश्वर लिखेगा के हे इंद्रदेवता है मेरी गऊ का दूध बढ़ा दे कि इंद्र देवता अच्छी वर्षा करना कि मेरे खेत में खूब फसल हो किहे इंद्र देवता मैं तुझे सोमरस पिलाऊंगा यज्ञ करूंगा हवन करूंगा पुरोहितों को दान करूंगा तेरी स्तुति में गान करूंगा मेरे दुश्मनों को मार डाल ईश्वर लिखेगा अंधा भी कह सकता है मूल से मूल आदमी भी कह सकता है कि ये ईश्वर लिखेगा और निन्यानबे प्रतिशत वेद के वचन यही है इसी तरह के प्रार्थनाएं कि मुझे धन मिले मुझे धान मिले मुझे सुंदर स्त्री मिले मेरी पत्नी को सुंदर पुत्र पैदा हो मैं सौ साल ईश्वर कहेगा सौ साल जीव फिर सौ साल के बाद तो ईश्वर कभी का मर चुका होगा और ईश्वर के कैसे बेटे और इसको बेटे नहीं हो रहे और ये इंद्रदेवता क्या ईश्वर से ऊपर जिनसे ये प्रार्थना कर रहा है लेकिन अद्भुत है आदमी का अहंकार आंख बंद करके माने चला जाता है चुपचाप जो भी अहंकार को सुखद मालूम पड़ता है उसमें कभी भी तर्क नहीं उठाता संदेह नहीं उठाता पहला संदेह तुम्हें उठाना चाहिए अख्तर जौनपुरी कि क्यों ये प्रेम इतना दुस्तर मालूम होता है? ये प्रेम के कारण या कोई और बात हिंदू होकर तुम प्रेम नहीं कर सकते भारतीय होकर तुम प्रेम नहीं कर सकते चीनी होकर तुम प्रेम नहीं कर सकते गोरे और काले होकर तुम प्रेम नहीं कर सकते ब्राह्मण और सूत्र होकर तुम प्रेम नहीं कर सकते अगर प्रेम करना हो तो ये सारे अहंकार छोड़ देने होंगे छील डालना होगा एक एक अहंकार की परत को जैसे कोई ब्याज को छीलता है एक एक पर्त निकालता जाता निकालता जाता निकालता जाता है पर्त के भीतर पर्थ है और आखिर में जब कुछ भी ना बचे हाथ में शून्य रह जाए प्याज खो जाए और शून्य रह जाए अहंकार खो जाए और शून्य रह जाए तब तुम अचानक पाओगे फूट पड़ा झरना कुछ करना नहीं कुछ करने का सवाल ही नहीं जैसे ही तुम्हारे भीतर अहंकार गया शून्य हुआ पत्थर हटा और जगह बनी कि झरना फूट पड़ता झरना तैयार है तत्पर है प्रतिपल उत्सुक है कि हटाओ अहंकार और मैं बहू सदियों से राह देख रहा है मगर तुम हो कि अहंकार को और बड़ा करते चले जाते हो और नए पत्थर जोड़ते चले जाते हो और नई ईंटें और नई सीमेंट और नया नया खोजते चले जाते तुम्हारे अहंकार का विस्तार इतना हो जाता है कि अगर ये गुलाब के फूल जैसा नाजुक प्रेम दप के मर जाता हो तो कुछ आश्चर्य नहीं खलील जिब्रान का एक प्रसिद्ध वचन है बहुत प्यारा वचन है और उलट बांसी जैसा मालूम होगा खलील जिब्रान ने कहा है जो तुम में सबसे क्षणिक सबसे कमजोर और अव्यवस्थित है वही तुम में सबसे दृढ़ सबल और व्यवस्थित भी फिर से दोहरा दू जो में सबसे ज्यादा क्षणिक सबसे ज्यादा कमजोर नाजुक और सबसे ज्यादा अव्यवस्थित है वही तुम में सबसे दृढ़ सबल और व्यवस्थित भी क्या है तुम्हारे भीतर सबसे ज्यादा क्षणिक प्रेम क्यों गुलाब का फूल तो छणख ही होगा प्लास्टिक के फूल ही स्थिर हो सकते प्लास्टिक के फूल ही सनातन धर्मी हो सकते असली फूल तो अभी खिला अभी झड़ा असली फूल तो सुबह खिला सांझ गया अभी था अभी नहीं सत्य तो क्षण के अतिरिक्त और किसी अस्तित्व को नहीं जानता है इसलिए बुद्ध ने अपने को क्षणिक कहा है हालांकि भारत में उनके क्षणिकवाद की बहुत निंदा हुई क्योंकि हम तो टिकाऊ चीजों में भरोसा करते हैं अरे हम तो दो पैसे की भी खरीदने जाते हैं तो चारों तब से ठोंक बजा के लेते कि कहीं फूटी ना हो कहीं कच्ची ना हो दो पैसे की हंडी भी इतनी ठोंकते बजाते हो व्यवसायी व्यावसायिक अचित हिसाब लगा के चलता बुद्ध ने बड़ी अजीब बात कही बुद्ध ने कहा कि मैं क्षण वादी हूं क्योंकि क्षण के अतिरिक्त अस्तित्व किसी और समय को नहीं जानता बाकी सब तुम्हारी या तो कल्पना है या तुम्हारी स्मृति अतीत तुम्हारी स्मृति भविष्य तुम्हारी कल्पना जो है जिसका अस्तित्व है वह तो क्षण है जैसा विज्ञान इस नतीजे पर पहुंचा है कि जिसका अस्तित्व है वह तो परमाणु है बाकी सब तो भ्रांति ऐसे ही बुद्ध ने कहा कि समय का जो सबसे छोटा हिस्सा है परमाणु क्षण क्षण का विभाजन नहीं हो सकता अब जो समय का सबसे छोटा हिस्सा है वही सत्य है और जो क्षण में जीना जान गया उसने सत्य में जीना जान लिया अहंकार टिकाऊ होना चाहता है अहंकार कहता है टिकू अहंकार बचना चाहता है जितनी देर बच सके बचे क्योंकि अहंकार सदा ही मृत्यु से घिरा हुआ है अहंकार को डर है मरने का मरने का डर इसलिए है कि अहंकार बुनियादी रूप से झूठ है हमारी बनावट कृत्रिम है, है। इसलिए बिखरने का डर है चाहे तुम महल पत्थरों के ही क्यों ना बनाओ मजबूत से मजबूत पत्थरों के तो भी बिखर जाएंगे कितना ही मजबूत अहंकार हो आज नहीं कल टूटेगा खंडर हो जाएगा इसलिए अहंकार हमेशा टिकना चाहता है टिकाऊ होना चाहता है फौलाद का होना चाहता है और प्रेम तो गुलाब है फौलाद नहीं अस्तित्व प्रेम को जानता है अहंकार को नहीं जानता अस्तित्व क्षण को जानता है यह टिकाऊपन की बातें सब दुकानदारी की बातें। है खलीज इब्रान कहता है, तुम्हारे भीतर जो सबसे ज्यादा क्षणिक और सबसे ज्यादा नाजुक यूं जैसे फूल की पखरुया ऐसा नाचूक और सबसे ज्यादा अव्यवस्थित क्योंकि प्रेम किसी अनुशासन को नहीं मानता प्रेम मुक्तता है स्वच्छंदता है यह स्वच्छंद शब्द बड़ा प्यारा है प्रेम का अपना छंद है अपना गीत है स्वयं का छंद है वो किसी और छंद के अनुसार नहीं चलता वो लकीर का फकीर नहीं स्वतंत्र है इसलिए जो लोग व्यवस्था में जीते हैं, जो लोग एक तरह के अनुशासन में जीते जिन्होंने जीवन को एक ढांचा बना लिया है जो एक परिपाटी में जीते उनके लिए प्रेम अव्यवस्थित मालूम होगा है। खली जब्रांड ठीक कह रहा है कि तुम्हारे भीतर जो सबसे ज्यादा क्षणिक मालूम हो नाजुक मालूम हो अव्यवस्थित मालूम हो जानना कि वही तुम्हारे भीतर सबसे ज्यादा दृढ़ सबसे ज्यादा सबल सबसे ज्यादा व्यवस्थित और वही तुम्हारे भीतर शाश्वत है अहंकार तुम्हारे भीतर बहुत मजबूत मालूम होता बहुत व्यवस्थित मालूम होता है अहंकार बहुत सुरल और सबल मालूम होता है अहंकार बड़ा मर्यादा में जीता है व्यवस्था में जीता नियम से जीता यम नियम इत्यादि साधता है त्याग व्रत करता है साधनाओं में उतरता है तपस्याएं करता है ये सब अहंकार के ही खेल है ये सब अकड़े अहंकार की ही है तरह तरह की आकड़े हैं उसकी मदारी के खेल हैं उसके धन की अकड़ उसकी पद की अकड़ उसकी तप की अकड़ उसकी ज्ञान की अकड़ उसकी जहां अकड़ है वहां अहंकार है प्रेम की कोई अकड़ नहीं होती प्रेम में अकड़ होती ही नहीं प्रेम सीधा सादा प्रवाह है लेकिन स्वच्छंद है जैसा झरना मुक्त होता है किन्हीं बंदी लकीरों पर नहीं चलता जिससे नदियां मुक्त होतीं, लेकिन बड़े हैरान हो। होने वाली बात है कि स्वच्छंद बहती हुई नदियां भी सागर तक पहुंच जाती कोई नक्शे लेकर नहीं चलती राहें पूछते हुए नहीं चलती हर जगह ठहर ठहर के पुलिसवालों से नहीं पूछती कि अब किधर जाना मील के पत्थर भी नहीं लगे हैं कि ठीक रास्ता यही है सागर और पचास मील दूर है कब एक मील और कम हो गया कब एक मील और कम हो गया कि तीर बता रहा है कि चले चलो इसी तरफ सागर है रेल की पटरियों की तरह भी नहीं है नदियों का मार्ग जिससे मालगाड़ी के डब्बे दौड़ते रहते हैं संटिंग करते रहते हैं उन्हीं पटरियों पर जिंदगी भर तुम्हारी जिंदगी अगर अहंकार के ढंग से जिएगी तो संटिंग करती रहेगी 24 घंटे वही रहा है वही छंद है बंधा बंधाया है दूसरों का दिया हुआ है स्वयं का नहीं दूसरे बताते हैं तुम्हें क्या करो क्या ना करो क्या उचित है क्या अनुचित है प्रेम मुक्त है प्रेम किसी की नहीं सुनता है। अपनी सुनता अपनी गुनता है प्रेम का अपना गीत है क्यों किसी और का गीत गाए और इसलिए समाज प्रेम का दुश्मन है समाज प्रेम का इस कारण दुश्मन है कि प्रेम स्वच्छंद है और समाज को डर है कि कहीं स्वच्छंदता न फैल जाए अराजकता न फैल जाए समाज प्रेम की हत्या करता है और अहंकार को बल देता अहंकार को पोषण देता है हम छोटे छोटे बच्चों को सिखाना शुरू कर देते किस तरह महत्वाकांक्षी बनोगे राष्ट्रपति बनना है तुम्हें प्रधानमंत्री बनना है तुम्हें सबसे ज्यादा धन तुम्हें कमाना है सबसे आगे होना है पीछे मत रह जाना कुल की लज्जा रखना वंश की प्रतिष्ठा बचाना ये सब अहंकार की भाषाएं हैं और इसी के लिए हमने स्कूल खोले हैं कॉलेज बनाए हैं विश्वविद्यालय बनाए ये सब अहंकार के प्रशिक्षण देने वाले आयोजन इस सारे प्रशिक्षण में अगर प्रेम दब जाता हो अख्तर तो किसका कसूर है प्रेम का तो कोई कसूर नहीं माना कि एक आग की दरिया है और डूब के जाना है जरूर आग का दरिया है अगर अहंकार है तुम्हारे भीतर तो फिर प्रेम आग का दरिया अहंकार के लिए अहंकार के संदर्भ में अहंकार को जलना होगा राख होना होगा और अगर तुम्हारे भी तरह अहंकार नहीं है तो प्रेम अमृत है कहा आग शीतल है यूं जैसे सुबह की ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके यूं जैसे कि फूलों की पत्तियों पर जमी हुई सुबह की शीतल ओस शबनम यू जैसे रात तारों से जड़ती हुई शीतल आभा यू जैसे चांद की चांदनी कहीं कोई आग नहीं कहीं कोई अंगार नहीं लेकिन अहंकार अगर है तो आग ही आग है प्रेम अहंकार के लिए तो आग है वो करें भी वो करें भी तो किन अल्फाज में शिकवा तेरा वो करें भी तो किन अल्फाज में शिकवा तेरा जिनको तेरी निगह लुत्फ ने बर्बाद किया वो करें भी तो किन अल्फाज में शिकवा तेरा जिनको तेरी निगह लुफ्त ने बर्बाद किया इसका रोना नहीं इसका रोना नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया जो जानेगा वो तो अहंकार की मृत्यु पर उत्सव मनाएगा वो तो कहेगा इसका रोना नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया वो करें भी तो क्या अल्फाज में शिकवा तेरा और कोई शिकायत नहीं फिर क्या शिकायत क्या शिकवा किससे शिकायत जिनको तेरी निगह लुत्फ ने बर्बाद किया जो उस परम प्रीतम की आंख के इशारे पर मर गए उसकी पलक झप थे और याद रखना भूलना चाहना मेरे लिए परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है प्रेम की अभिव्यक्ति है प्रेम की पराकाष्ठा है वो करें भी तो किन अल्फाज में सिखवा तेरा जिनको तेरी निगह लुत्फ ने बर्बाद किया इसका रोना नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया मुद्दते हो गई हैं चुप रहते मुद्दते हो गई है चुप रहते कोई सुनता कोई सुनता तो हम भी कुछ कहते मुद्दतें हो गई हैं चुप रहते जल गया खुश्क होके दामने दिल जल गया खुश्क होके दामने दिल अस्क आंखों से और क्या बहते अस्क आंखों से अस्क आंखों से और क्या बहते हैं? कोई सुनता तो हम भी कुछ कहते मुद्दतें हो गई हैं चुप रहते हमको जल्दी ने मौत की मारा हमको जल्दी ने मौत की मारा और जीते तो और गम सहते मुद्दते हो गई हैं चुप रहते कोई सुनता तो हम भी कुछ कहते मुद्दते हो गई हैं चुप रहते प्रेम सदा से चुप है अहंकार खूब ढोल बजाता है डुंडी पीटता है बड़ा शोरगुल करता है भीड़ जो इकट्ठी करनी तुम देखते हो कोई मदारी खड़ा हो जाए बाजार में आके इधर डमरू बजाया उसने इधर बंदर नचाया उसने बस लोग आने लगे दिशाओं दिशाओं से लोग इकट्ठे होने लगते कोई हो मदारी कोई हो बंदर कोई डमरू बजाए लोग इकट्ठे होने लगते शोरगुल भर करो उछल कूद पर मचाओ राजनीति इसी तरह का शोरगोल इसी तरह बंदरों का नचाना और डमरू का बजाना और सब मदारी दिल्ली में इकट्ठे हो गए इसलिए तो आजकल जगह जगह मदारी नहीं दिखाई पड़ती मैं जब छोटा था तो मेरे गांव में बहुत मदारी आते थे फिर पता नहीं मदारी कहां चले गए फिर मैं पूछने लगा कि मदारियों का क्या हुआ मेरे गांव के बीच में ही बाजार है उस बाजार में एक ही काम होता था सुबह शाम डमरू बज जाता मदारी आते ही रहते भीड़ खट्टी होती रहती वही बकवास कि जमूरे नाचेगा और जमूरे कहता नहीं और मदारी कहता लड्डू खिलाएंगे नाचेगा वो कहता नहीं बर्फी खिलाएंगे नाचेगा वो कहता नहीं ऐसा मदारी कहते ही चला जाता आखिर में वो उसको राजी कर लेता कि नाचेगा बस इसी बीच डमरू बसता रहता और जमुरे से पूछ नाच चलती रहती भीड़ इकट्ठी होती रहती उस भीड़ में मैंने पढ़े लिखे लोग देखे दुकानदार देखे डॉक्टर देखे वैध देखे पंडित देखे पुरोहित देखे बच्चे इकट्ठे होते थे तो ठीक था मैंने बड़ों को भी इकट्ठे देखा फिर धीरे धीरे मदारी नदारत हो गए 1947 के बाद मदारियों का पता ही नहीं सब बंदर सब मदारी सब डमरू दिल्ली चले गए आते हैं पांच साल में जब चुनाव का वक्त आता तब वो डमरू बजाते कि जमूरे नाचेगा जमूरा कहता है कि नहीं नाचने का मतलब वोट देगा जमूरे वोट देगा जमुरा कहता नहीं कि लड्डू खिलाएंगे वोट देगा नहीं नकद रुपए लेगा नकद नोट देख के लेगा असली है कि नकली फिर पांच साल के लिए सब मदारी नज़ारत हो जाती, ये अहंकार बहुत शोरगुल मचाता अहंकार की बड़ी राजनीति है असल में अहंकार का फैलाव ही राजनीति है और अहंकार का विसर्जन ही धर्म है नुक्ता चीहे गमे दिल उसको सुनाए ना बने नुकता चीहे गमे दिल उसको सुनाए ना बने क्या बने बात क्या बने बात जहां बात बनाए ना बने मैं बुलाता तो हूं उसको मगर जज़बे दिल मैं बुलाता तो हूं उसको मगर जजब दिल उस पर बनाए कुछ नुकता चीहे गमे दिल उसको सुनाए न बने क्या बने बात जहा बात बनाए न बने मैं बुलाता तो हूं उसको मगर जजब दिल उस पर बनाए कुछ ऐसी बिन आए न बने खेल समझा है कहीं छोड़ न दे भूल न चाहे खेल समझाए कहीं छोड़ न दे भूल न जाए काश यूं भी हो काश यूं भी हो कि बिन मेरे सताए न बने गैर फिरता है लिए यूं तेरे खत को कि अगर कोई पूछे कि ये क्या है तो छुपाए न बने इस नजाकत का बुरा हो वो भले हैं तो क्या इस नजाकत का बुरा हो वो भले हैं तो क्या हाथ आए तूने तो हाथ लगाए न बने हाथ आए तो उन्हें हाथ लगाए न बने मौत की राह न देखूं कि बिन आए न रहे मौत की राह न देखूं कि बिन आए न रहे तुमको चाहूं कि ना आओ तो बुलाए न बने बोझ वो सर से गिरा है बोझ वो सर से गिरा है कि उठाए न बने बोझ वो सर से गिरा है कि उठाए न उठे काम वो आन पड़ा है कि बनाए न बने श्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब ईश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए ना बने कि लगाए ना बने कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बने प्रेम स्वच्छंदता है न तो लगाए बनता है न बुझाए बनता है न किसी नियम को मानता है न किसी व्यवस्था को मानता है इसलिए समाज प्रेम से भयभीत है इसलिए समाज प्रेम का दुश्मन है इसलिए समाज ने सदा से प्रेम को नष्ट किया है और उसकी जगह अहंकार को व्यवस्थित किया है अगर तुम चाहते हो अख्तर कि प्रेम आसा हो जाए तो समाज ने जो तुम्हारे साथ धोखा किया है उस धोखे के बाहर आ जाओ इस अहंकार को जाने दो कठिन होगा मुश्किल होगा क्योंकि यही तुम्हारी प्रतिष्ठा है यही तुम्हारा सम्मान है सत्कार है यही तुमने आज तक जाना है कि तुम हो छोड़ोगे तो कठिन तो होगा लेकिन अगर छोड़ पाओ तो जो मिलेगा वो अनंत गुना है बूंद जाएगी और सागर पाओगे छुद्र जाएगा और विराट पाओगे अहंकार तो डूबेगा अहंकार तो मिटेगा लेकिन जो उभरेगा जो बचेगा इसके डूबने के बाद वह जीवन की परम संपदा है चाहो उसे प्रेम कहो चाहे उसे परमात्मा कहो दोहरादू में प्रेम कठिन नहीं अहंकार ने कठिनाई पैदा कर दी अहंकार को छोड़ने को जो राजी है उसके लिए इस जगत में प्रेम से ज्यादा सरल और स्वाभाविक और स्वास्थूर्त और कोई अनुभव नहीं और मजा यह है कि अहंकार तुमने छोड़ा तो प्रेम ही संभव नहीं होता प्रेम के साथ साथ और भी असंभव बातें संभव हो जाती ध्यान संभव हो जाता है स्वतंत्रता संभव हो जाती शाश्वतता संभव हो जाती अमृत संभव हो जाता प्रेम का द्वार क्या खुलता है मंदिर खुल जाता है मंदिर जिसके अनंत आयाम और जो मंदिर में प्रविष्ट हुआ उसने ही जीवन के अर्थ को जाना जीवन की गरिमा को पहचाना मैं तो दो ही शब्दों पर जोर देता हूं प्रेम और ध्यान क्योंकि मेरे लिखे अस्तित्व के मंदिर के दो ही विराट दरवाजे हैं एक का नाम प्रेम एक का नाम ध्यान चाहो तो प्रेम से प्रवेश कर जाओ चाहो तो ध्यान से प्रवेश कर जाओ हालांकि दोनों में से प्रवेश की शर्त एक ही है इसलिए तुम्हारी मौज फासला कुछ भी नहीं है शर्त एक ही है अहंकार दोनों में छोड़ना होता है ध्यान में भी अहंकार को छोड़ना होता है प्रेम में भी अहंकार को छोड़ना होता है तो चाहो तो यू कह लो कि एक ही सिक्के के दो पहलू एक तरफ प्रेम एक तरफ ध्यान और मेरे सन्यासियों को मेरी इतनी ही शिक्षा है कि प्रेम और ध्यान ये दो तुम्हारे जीवन में सच जाए ध्यान तुम्हारा अंतस्तल बन जाए और प्रेम तुम्हारा व्यवहार ध्यान तुम्हारी आत्मा बन जाए और प्रेम तुम्हारा आचरण ध्यान तुम्हारा आंतरिक लोक और प्रेम तुम्हारा जगत, ध्यान से तुम अपने में ठहर जाओ और प्रेम से तुम दूसरों को बांट दो वह सब जो अपने में ठहरने से मिलता है कि जीवन धन्य हुआ कि जीवन कृतार्थ हुआ